मा कमरा कमरे लड़का लड़के लड़का घर में है ये साइकिल लड़के के लिए है दोस्त दोस्त घर घर गुरु गुरु घर सुंदर है घर में भाई है वो कलकत्ता से है हम श्रीलंका में हैं वे राजा के साथ हैं ये नेता के लिए है राधा मामा के साथ है दादी दादा के साथ है लड़की लड़की किताब किताब हवा हवा यह किताब लड़की के लिए है कागज़ किताब में है हवाई जहाज हवा में है कमरे कमरों दोस्त दोस्तों लड़कियां, लड़कियों किताबें किताबों बच्चे कमरों में हैं ये किताबें दोस्तों के लिए हैं लड़के लड़कियों के साथ है कागज किताबों में है बड़ा शहर बड़े शहर में छोटा कमरा छोटे कमरे से अच्छा स्कूल अच्छे स्कूल में, लंबा लड़का, लंबे लड़के के साथ बड़ी नदी बड़ी नदी में अच्छी किताब अच्छी किताब से छोटी बहन छोटी बहन के लिए ठंडी हवा ठंडी हवा में बड़े शहर बड़े शहरों में छोटे कमरे छोटे कमरों से अच्छी किताबें अच्छी किताबों से छोटी बहने छोटी बहनों के लिए हम उनके घर में हैं राधा अपने कमरे में है राधा का कमरा बड़ा है राधा के कमरे बड़े हैं राधा की किताब अच्छी है राधा की किताबें अच्छी हैं बच्चे का कमरा हवादार है बच्चों का कमरा हवादार है लड़की का कमरा हवादार है लड़कियों का कमरा हवादार है के लिए राधा के लिए के साथ, मोहन के साथ के सिवा लड़के के सिवा के बारे में दिल्ली के बारे में के बाद बाजार के बाद की ओर शहर की ओर की तरह मां की तरह